देवी भागवत बारवाध ब्राह्मणों की कृतघ्नता तथा गौतम द्वारा ब्राह्मणों को घोर श्राप प्रदान अबो, यह गौतम मुनि हम लोगों के लिए इस समय स्वयं कल्प वृक्ष ही बन गए हैं तभी तो हम महाभाग के द्वारा हमारे सभी मनोरथ पूर्ण हो रहे हैं अन्यथा इस दुष्काल में जबकि जीने की आशा भी अत्यंत दुर्लभ थी हमारे लिए कौन हवि प्रदान करता इस प्रकार वर्षों तक तक मुनियों के के भरण-पोषण की की व्यवस्था करते करते रहे। वे पुत्र के समान सबकी संसार संभाल थे, तथापि उनके मन में अभिमान की गंध तक भी नहीं आ सकी थी। उन मुनिवर ने गायत्री की आराधना के लिए एक श्रेष्ठ स्थान का निर्माण करवा दिया था सभी प्रधान प्रधान मुनि वहां जाकर भगवती जगदम्बा की उपासना करते थे परम भक्ति के साथ तीनों समय प्रातः मध्यान्हय वहाँ चरण आदि कर्म संपन्न होते थे अब भी उस स्थान पर भगवती का रूप प्रातः काल में बाला काल में युवती तथा सायं काल में वृद्धावस्था से सम्पन्न दृष्टिगोचर होती है एक समय की बात है मुनिवर नारद जी वहाँ पधारे उनकी विशाल वीणा बज रही थी और वे भगवती के उत्तम गुणों का गान कर रहे थे वहाँ आकर वे पुण्यात्मा मुनियों की सभा में बैठ गए गौतम आदि श्रेष्ठ मुनियो ने नारद जी का विधिवत स्वागत किया तदनंतर नारद जी गौतम विविध प्रसंगों का वर्णन करने लगे उन्होंने कहा मैं देव सभा में गया था वहां देवराज इंद्र ने आपका यश गाया है उनका कथन है मुनि ने सबका भरण पोषण करके विशाल निर्मल यश प्राप्त किया है मुनिवर सतीपति इंद्र की बात सुनकर तुम्हें देखने के लिए मैं यहाँ आ गया भगवती जगदम्बा के कृपा प्रसाद से तुम धन्यवाद के पात्र बन गए हो मुनिवर गौतम जी से इस प्रकार कहकर नारद जी गायत्री सदन में गए उन्हें वहाँ भगवती जगदम्बा की झांकी प्राप्त हुई दर्शन करके नारद जी की आंखें प्रसन्नता से खिल उठी उन्होंने देवी की विधिवत स्तुति की और पुनः स्वर्ग को प्रस्थान किया उस समय वहां जितने ब्राह्मण थे मुनि के द्वारा ही उन सब के भरण पोषण की व्यवस्था होती थी परंतु उनमें से कुछ कृतज्ञ ब्राह्मण गौतम जी के इस उत्कर्ष को सुनकर ईर्ष्या से जल उठे उन्होंने देशवश निश्चय किया कि जिस किसी प्रकार से हमें सर्वथा वही प्रयत्न करना चाहिए जिससे इनकी ख्याति न बढ़े उन लोगों ने इस प्रकार का निश्चित विचार किया तदनंतर कुछ दिनों के बाद रातल पर वृष्टि भी होने लगी राजेंद्र अब संपूर्ण देशों में सुभिक्ष की बातें सुनाई पड़ने लगी उसे सुनकर वे ब्राह्मण एकत्र हुए और उन्होंने गौतम जी को श्राप देने का विचार किया महाराज काल की महिमा का वर्णन कौन कर सकता है राजन उन कृतज्ञ ब्राह्मणों ने माया की एक गौ बनाई उस गौ का शरीर जीर्ण शीर्ण था वह अब मरना ही चाहती थी जिस समय मुनिवर गौतम जी हवन काल उपस्थित होने पर यज्ञशाला में हवन कर रहे थे उसी क्षण वह गौ वहां पहुंची मुनि ने हुम हुम इन शब्दों से उसे वरण किया इतने में ही उस गौ के प्राण निकल गए फिर तो उन ब्राह्मणों ने यह हल्ला मचा दिया कि इस दृष्ट गौतम ने गौ की हत्या कर दी मुनिवर गौतम जी भी हवन समाप्त करने के पश्चात अत्यंत आश्चर्य करने लगे वे आंखें मूंद कर समिधान समाधि में स्थित हो इसके कारण पर विचार करने लगे उन्हें तुरंत पता लग गया कि यह सब इन ब्राह्मणों की ही काली करतूत है तब तो उनके मन में इतना क्रोध हुआ मानो प्रलयकालीन रुद्र हो उनकी आंखें लाल हो गई और उन द्वेश करने वाले संपूर्ण ब्राह्मणों को उन्होंने यह शाप दे दिया